भावो भक्ति का जो आधारभूत तत्व है उस तत्व तो का भी आप निरूपण करते हुए सामने, जो साधन, साधन तक तक तो है, उस श्री साधन के विषय मेंसंग बताए साधन भक्ति में जो भाव हाँ भक्ति है वर्णन कराए भक्ति जो प्रोजन पदार्थ है यहाँ वर्णन कर में और दो भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई और भक्ति भक्ति भक्ति का के साथ जिसका लक्षण वर्णन कर रही है की सम्यक मिश्रित स्वां ममत्वात्ता है भाव सऐव सांद्रात्मा बुद्धि प्रेमा निगढ़ सम्य मिश्रित स्वांत ठीक प्रकार से मिश्रित स्वांत का तात्पर्य है कि जहां स्वपर तटस्थ भाव का पूरी तरह से निराश हो जाए ये तीनों प्रकार के भाव समाप्त हो जाए मान किसी वस्तु का मुझे उपयोग अपने लिए करना है यह भाव जहां समाप्त तो हो जाए इसी का नाम है आवरण भंग होना ये कल के प्रसंग में कहीं संकेतित कराए थे कि भगना वर्णा चित विशिष्ट स्थाई एवं रस ये रस की एक परिभाषा पंडित राज जगन्नाथ ने और श्री अभिनव गुप्त ने की अभिनव गुप्त ने कहा कि चित रस है चित्त माने आत्मा ही सच्चे आनंद रूप है और आत्मा ही रस है पर तो इसी को थोड़ा सा संभाल करके श्री पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर नामक अपने ग्रंथ में यह स्थापित कर दिया कि नहीं भरत मुनि ने स्थाई भाव को रस माना है इसलिए उन्होंने जो परिभाषा दी वो परिभाषा दी कि भगना वर्णा चित्त पहले स्वपर तटस्थ भाव से चित माने आत्मा यह दूर हो जाए स्वपर तटस्थ भाव को त्याग दे फिर तो भगनावरना चित विशिष्ट रहा उस चित्त से प्रकाशित होकर के जो स्थाई भाव है वो स्थाई भाव ही रस है वैष्णव ने तो थोड़ा संशोधन और किया इस भरतमुनि तो मान रहे थे स्थाई भाव को मन की एक वृत्ति इंस्टिंक्ट मूल प्रवृत्ति परंतु तो वैष्णव आचार्य ने कहा ना भक्ति मूल प्रवृत्ति नहीं है वो माया का एक अंग नहीं है वो बुद्धि का कि एक वृत्ति नहीं है बल्कि वह ठाकुर की कृपा से किसी किसी भाग्यशाली जीव में आने वाला वह आनंद का अल्हादनी भक्ति का एक सीकर तो इस तरह से तीन स्टेज हो गई किसी ने कहा लौकिक काव्यकारों ने कि आत्मा से प्रकाशित जो प्रकृति की माया की एक वृत्ति है बुद्धि की एक वृत्ति है उसका नाम रस है स्थायी भाव सब में है और सबको रस की अनुभूति हो जाती है पर तो का कहने हम जिस भक्त रस की प्राप्ति की बात कर रहे हैं वो हर हाँ हमे को नहीं वो किसी किसी को है किसी भाग्यशाली को उसमें श्री अभिनव गुप्त ने यह कहा कि चित्त का नाम रस है श्री पंडित राज जगन्नाथ उन्होंने कहा नहीं चित का नाम भी रस नहीं है चित से प्रकाशित जो आत्मा है उस आत्मा का नाम रस है तो सम्यक मिश्रणत स्वांता जहां पर आत्मा उसमें स्वपर तटस्थ भाव आत्मा से प्रकाशित मन आत्मा नहीं मन मन में स्वपर तटस्थ भाव यह मिश्रणित मन दूर हो गया है माने आवरण भंग हो गया है आत्मा का प्राप्त हो रहा है करता, है। और जिसमें अपने प्रिय के साथ में ममता अधिक है प्रिय के गुणों को देख करके प्रीति नहीं की जा रही है बल्कि उसके स्वरूप के साथ में प्रीति हो रही है ममत्वात शयन करता उसके दुन बने के कारण उसके परमात्मा उसके ईश्वर होने के कारण अनंत को नायक होने के कारण उससे नहीं की जा रही है बल्कि ममता है। व्यक्ति का व्यक्ति के साथ में जो संबंध है उस संबंध की जहां प्रधानता है ममता उसे भाव सहयोग सामद्रात्मा वो जो पहले भाव था थी भाव के रूप में जो में शक्ति गुरुदेव के द्वारा हृदय में स्थापित की गई थी वह भाव ही आज विभाव सामग्री को देखकर के वह भाव जागा अनुभाव सामग्री के द्वारा वह अभिव्यक्त हुआ और संचारी की सामग्री के द्वारा वह पुष्ट हुआ इसका कार्य कारण सहयोगी जो संसार में वस्तुएं थी वे ही रस के क्षेत्र में विभाव अनुभाव और संचारी भाव बन गए और इन विभाव अनुभाव संचारी भाव से पुष्ट होकर के वही स्थाई भाव रूपी जो चिन्मय वस्तु थी बुद्धि की वस्तु नहीं जो चिन्मय वस्तु थी वो चिन्मय वस्तु ही प्रेमानद्य थे प्रेमा होकर के विराजमान हुई प्रेम होकर के विराजमान हुई तो थोड़ा सा है है है इसको थोड़ा सा इस तरह से समझा जा सकता है, आ, समझने के लिए और अच्छी बात है, तो कहीं समझना भी भी चाहिए कह भी चाहिए कह देना सिद्धांत कहने में कभी मन में आलस्य नहीं करना चाहिए सिद्धांत कहने से कृष्ण में सूर्यमान मन लगता है तो लौकिक काव्य काल मन की एक वृत्ति आवरण भंग होने पर वो जो स्थाई भाव है वो विभाव अनुभाव संचारी भाव सामग्री से रस होता है परंतु तो वो मन की वृत्ति है इसलिए वो ब्रह्मानंद नहीं है वह ब्रह्मानंद सहोदर काव्य रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया ब्रह्मानंद भी नहीं कहा गया ब्रह्मानंद तो बहुत नीचे है अभी तो माया में पड़े हुए प्रकृति में पड़े हुए केवल आवरण भंग हो गया स्वप तटस्थ भाव से केवल मुक्त हो गया इतना सा मात्र हुआ जो ज्ञानी थे ज्ञानियों में मुकुटमणि श्री अभिनव गुप्त जैसे जो अद्वैत बात के बहुत बड़े ज्ञानी थे उन्होंने कहा कि नहीं रस है आत्मा का ही एक अंश जीवात्मा है और जीवात्मा ही रस है चित्त रस है तो स्थायी से युक्त होकर के जो चित्त है उस चित्त का नाम रस है परंतु तो वैष्णव आचार्यों ने और विशेष रूप से उसके पहले श्री पहले वैष्णव आचार्यों ने और फिर इसके बाद में सत्रहवीं शताब्दी में आकर के श्री पंडित राज जगन्नाथ जिन्होंने गंगा लहरी लिखा बहुत अच्छा ग्रंथ और जिन्होंने अः रस के विषय में भी अः ग्रंथ लिखे तो उनने ये कहा कि भगना वर्णा चित विशिष्ट स्थाई एवं रस अभिनव गुप्त ने कहा था कि स्थाई विशिष्ट है चिलेव रसा। परंतु इन्होंने थोड़ा बदल दिया इन्होंने कहा चित विशिष्ट है स्थायी रसा है इन्होंने रस की पद्धति को योग्य त्यों बना करके माना और बना करके मान करके स्थाई भाव रस की अवस्था को प्राप्त होता है तो किसी किसी भाग्यशाली में ये आदव श्रद्धा साधसंग इनके द्वारा भक्ति का एक बीज भक्ति का एक छींटा श्री किशोर जी समर्पित करती हैं और फिर उससे जीव प्रसन्न होता है अब इसी का अनुरूपण कर रहे हैं कि श्रद्धा रति भक्ति साधन भक्ति ही भाव भक्ति बनेगी भाव भक्ति ही प्रेम रक्षणा भक्ति बन जाएगी जैसे कच्चा आम ही खट मीठा आम बनता है और खटा खट्टा मीठा आम ही जैसे पक्कर के बिल्कुल घट्ट मीठा आम बन जाता है ऐसे साधन भक्ति ही वह प्रेम लक्षणा भक्ति के रूप में परिणत हो जाती है और उसी के लिए वो श्लोक देते हैं कि सताम प्रसंगा संतों का प्रसंग करे प्रसंग का तात्पर्य है पूर्वक संग करे केवल दर्शन कर के लिया जय हो जय हो और ऐसा नहीं प्रसन्न उनका उनके साथ में दो चार मिनट बैठे उनकी सेवा भी करें तो उनके भजन में यदि कहीं कोई अनुकूलता हो सकती है तो अनुकूलता करें और उनको सत्संग करने में उनको भी सुख मिल रहा है अपने इष्ट का स्मरण हो रहा है इससे उनको भी थोड़ा सा समय अपनी तरफ से भी दे, दे। तो ये प्रसंग प्रसंग मान सेवा पूर्वक संग तो जब संग करेगा तो संतों के यहां पर और कोई कथा नहीं वे और दूसरी चर्चा तो करेंगे नहीं वे तो भगवत चर्चा ही करेंगे उनके पास में जब भी जाओगे तो भगवत चर्चा ही होगी और तो कोई चर्चा है नहीं उनके पास नहीं। तो मम वीर संवेदा मेरे लीला कथा का गायन करने की भवंत हृत्कर्ण रसायन कथा का कानों को हृदय को दोनों को आनंद देने वाली कथा उनके द्वारा श्रवण करने को मिलेगी और उस कथा का, का श्रवण करने से आशु शीघ्र ही अपवर्ण अपनी भक्ति मोक्ष नहीं भक्ति के मार्ग में श्रद्धा रति भक्ति श्रद्धा का तात्पर्य साधन भक्ति रति उपलक्षण है भाव भक्ति का और भक्ति उपलक्षण है प्रेमा भक्ति का साधन भक्ति ही भाव भावभक्ति और भक्ति ही प्रेमा भक्ति के रूप में अनुक्रम शि क्रम क्रम करके उत्पन्न हो जाएंगे यहाँ हृदय भावंकुर होते एतेक चिन्ह सर्वशास्त्र को हो जिसके हृदय में यह भावांकुर आ जाता है माने अभी साधन भक्ति भाव भक्ति के रूप में परिणत हुई है अभी पूरी तरह से भावक्ति हुई भी नहीं भाव का अंकुर आया तो भाव का अंकुर जिसके हृदय में आया है उसमें ये लक्षण आ जाते हैं चिन्ह आ जाते हैं इन चिन्हों को ही सारे शास्त्र वर्णन करते हैं कौन कौन तो से चिन्ह आते हैं बोल शांति अभ्यर्थ कालत्व विरक्ति मान शून्यता आशाबंद समुत्कंठा नामदाने सदा रुचि आसक्ति सद गुणाक्षा ने प्रीति करे जन सबसे पहले आएगा शांति शांति का तात्पर्य है कष्ट को सहन कर लेना इसका नाम है क्षांति और इसी के लिए श्रीमद् भागवत ने एकादश के पच्चीसवें अध्याय में, में तक्षु ब्राह्मण का चरित्र निरूपण किया के एक ब्राह्मण था धनवान था परंतु तो विषयों की आसक्ति संस्कार अभी उसके बड़े बलबान और उसके कारण धन में लोभ बहुत ज्यादा है शास्त्र को तो जानता है परंतु तो धन में लोभ बहुत ज्यादा है ऐसी स्थिति में उसने किसी का वाणी मात्र से भी सत्कार नहीं किया किसी को अपने पास बैठा ही नहीं के पास में बैठाया तो मांग लेगा ये कुछ तो इस डर से कहिए मांग नहीं ले किसी को भी बैठा नहीं सबके साथ में कठोरता का व्यवहार करे क्रूरता का व्यवहार करे इसे कोई इससे बात करना भी नहीं चाहे कभी मीठे बोल तो जवान पे आई नहीं हमेशा काम की बात हमें लिए क्या लाया है क्या दे रहा है हमको ऐसे डांट करके बोले ऐसी स्थिति में सब लोगों ने इसके साथ में व्यवहार छोड़ दिया और तो और क्या परिवार वालों ने भी इसके साथ में व्यवहार छोड़ दिया अब इसका जो धन था ठाकुर ने कृपा की होगी कर, करना चाहोगा? हो धीरे-धीरे इसका धन सब नष्ट हो गया। कुछ राजा ने डंडे लगा दिया कुछ व्यापार में लगाया वहां डूब गया कुछ धन इसने गाड़ करके रखा था वहां से जाने का हम निकल गया खराब हो गया जो स्टॉक किया था कि जब बाजार का रेट बढ़ेंगे तब बेचूंगा परंतु तो उसके पहले ही उसमें घुल लग गई और सारा माल खराब हो गया उसमें नुकसान खा गया कुछ चोर चोरा करके ले कुछ भाई बंधुओं ने इसके ऊपर दंड लगा दिया कि तुमने ये नहीं किया है जाति वालों के लिए यह नहीं किया इसलिए तुम्हारे ऊपर यह दंड है नहीं तो तुमको जाके बाहर करते तो ये पांच लोग जो थे उन्होंने इसके ऊपर दंड लगा दिया नाराज हो गए इसका सारा धन धीरे धीरे नष्ट हो गया तो एक आए इसके हृदय में पुराने जो पूर्व जन्म के संस्कार थे वो संस्कार कहीं उठे आए और इसके मन में बैराज्य उत्पन्न हुआ और बैराज्य उत्पन्न होने के बाद में इसने स ग्रहण कर लिया बुद्धि आए और सन्यास ग्रहण कर लिया अब पुराने लोग जिनसे इसकी अदावट थी, जिनसे कड़वा बोला था वे मौका देख रहे थे, तो उन्होंने इस ब्राह्मण को सन्यासी को कष्ट देना शुरू कर दिया परंतु तो इसने एक नियम लिया कि अब मैं किसी से झगड़ा नहीं करूंगा बुद्धि बदल गई ठाकुर की कृपा है इतना कहा पहले कैसा क्रोधी स्वभाव और अब इतना क्षु स्वभाव हो गया ये शांति तितीक्षा इसी का वर्णन कर रहे हैं तित्षा के वर्णन के लिए ही ये चरित्र एक दुर्वाय इसके ऊपर छोड़े कोई इसके ऊपर धूल फेंके कोई पत्थर फेंके कोई कहे इसको पकड़ करके खींचे और कहे कि देखो मौन से अपने काम तो निकाल रहा है बोलता नहीं है कची कुछ प्रतिक्रिया नहीं करता है और ये सारे कष्टों को सहन कर ले यहां तक कि भोजन करने के लिए जब बैठे उस समय इसके भोजन के पात्र में कोई थूक दे कोई मूत्र कर दे ऐसे जब बड़े बड़े कष्ट प्राप्त करने लगा तब इसने एक गीत गाया ये मन में विचार कर रहा है कि जो कुछ भी कष्ट प्राप्त हो रहे हैं ये शरीर को प्राप्त हो रहे हैं आत्मा को प्राप्त नहीं हो रहे नायम जनो में सुख दुख हेतु न देवता आत्मा गुण कर्म कालह मन परम कारण मा संसार चक्रम परिवर्ते दिया ब्राह्मण उस समय अपने आप को समझा रहा है नायन जनों में सुख दुख के हेतु यह व्यक्ति मुझे कष्ट नहीं दे रहा है जन सुख-दुख सुख सुख-दुख का पुरुश -पुरुश का माने पुरुष पुरुष को वाला कारण नहीं है तो ये भी बना हुआ है का मैं भी बना हुआ हूं पंचमहात का यह भी जीव नामक भगवान की जो शक्ति है उसकी एक वृत्ति है और मैं भी उसी जीव शक्ति की एक वृत्ति हूं तो जीव वृत्ति जीव वृत्ति को कैसे कष्ट देगी ये तो बात हुई कि तभी भोजन करते समय अपने दांत से अपनी ही कट जाए तो दांत को तोड़े कि जीव को मरोड़े क्या किया गया अपने दांत से अपनी जीव कट गई तो दांत को तोड़ा जाए कि जीव को मरोड़ा जाए ऐसे ही जीवात्मा का जीवात्मा भगवान की एक शक्ति है और उस जीवात्मा के द्वारा ही जीवात्मा को कष्ट दिया जा रहा है अरे कष्ट दिया जा रहा है देह को देह देह को कष्ट दे रहा है मेरी आत्मा को कष्ट थोड़ी तो दे रहा है मैं देह हुई नहीं मैं तो आत्मा हूं शुद्ध बुद्ध मुक्त के वह साक्षी हूं शरीर में आ गई हूं इसलिए शरीर को प्रकाशित कर रही हूं मेरे कारण शरीर प्रकाशित हो रहा है परंतु मैं शरीर नहीं हूं शरीर अलग वस्तु हुए मैं अलग वस्तु। जनों में सुख दुख हेतु न देवता बोले देवता भी सुख दुख का हेतु नहीं है जैसे ये हाथ में लाठी लेकर के मेरे सिर के ऊपर मार रहे हैं दुष्ट तो हाथ का देवता कौन है बोले इंद्र और सिर का देवता कौन है बोले प्रजापति तो क्यों नहीं माना जाए कि इंद्र ने प्रजापति का सिर फोड़ा मेरा <laughs> वो अपने मन को समझाता है कि न देवता देवता ने देवता को फोड़ा होगा किसी ने किसी की आंख छोड़ी तो इंद्र ने सूर्य को भेजा क्यों तो आंख का देवता है सूर्य और हाथ का देवता है वह इंद्र लोग ए, मैं आत्मा हूं मैं देव हूं नहीं देवता आत्मा बोले आत्मा सुख दुख दे बोले आत्मा का यदि सुख दुख अपना दुख आत्मा का सुख या दुख आत्मा का अपना निज धर्म है तो अपने निज धर्म से कोई कभी दुखी होता ही नहीं जो हिमालय में बर्फ में रहने वाला भालू है उसको हिमालय की ठंड कभी भी दुख देने वाली नहीं है अग्नि का ताप अग्नि को जलाने वाला नहीं होता है बर्फ की ठंड बर्फ को गलाने वाली नहीं होती है यदि आत्मा का ही सुख दुख स्वभाव है तो वो तो उसका अपना स्वभाव हुआ अपनी नेचर हुई उससे वो दुख क्यों होगा इससे मैं आत्मा होने पर भी ये मेरा स्वभाव नहीं है जब मेरा स्वभाव नहीं है तो मैं क्यों कष्ट हूं और यदि स्वभाव माना जाए तो मुझे कष्ट होना नहीं चाहिए तो न देवतात्मा गुण बोल गुण कारण होंगे छह कारण बताए बोल क्या गुण दुख देने वाला है वो विचार करता है ना गुण भी दुख देने वाला नहीं है तो तीनों गुणों से बना मैं हूं और तीन गुण से ही बना हुए ये दुष्ट हैं जो मुझे पीट रहे हैं तो गुण गुण को कष्ट दे रहा है मुझे आत्मा को कष्ट थोड़ी दे रहा है गुण गुण को कष्ट दे रहे होंगे तो न आत्मा गुण कर्म बोले कर्म जड़ है और शरीर भी जड़ है जड़ जड़ को कैसे कष्ट देगा इसलिए जड़ जड़ को कष्ट नहीं दे सकता है जो वस्तु जड़ है वो दूसरे को कष्ट कैसे देगी उसमें उसका क्या प्रयोजन इसलिए यदि यह मान लिया जाए कि मैं शरीर से भिन्न हूं मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं मेरी आत्मा केवल साक्षी है और कष्ट शरीर को मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में मुझे कष्ट नहीं होना चाहिए मैं जो हूं उसका ध्यान करूं जो मैं नहीं हूं और जो कष्ट मुझे नहीं हो रहा है उस कष्ट को मैं क्यों भोगूं क्यों उसके लिए दुखी हूं क्योंकि किसी दूसरे के कष्ट से व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता है दुख कभी भी विषय संविध्य नहीं है वह साक्षी संविध्य है डॉक्टर एक दिन में डेढ़ मरीजों को देखता है परंतु जगह भी दुखी नहीं होता जो भी मरी जाता है वो रोता हुआ ही आता है मार यहां दर्द हो रहा है ये टूट गई है ये सांस लेने में तकलीफ होती है ये खाना नहीं पचता है नींद नहीं आती है वो दुखी दुख को भोगता है डॉक्टर दिन भर दुखी सुनता है परंतु तो जरा भी दुखी नहीं होता है परंतु तो डॉक्टर के ऊपर जब रोग आ जाए वो स्वयं बीमार पड़ जाए तो वो दुखी होता है दुख सर्वदा साक्षी को होता है साक्षी समृद्ध है वह विषय समृद्ध नहीं एकदम दुखम या ज्ञान दुख देने वाला नहीं है अहम दुखी या ज्ञान ही दुख देने वाला होता है जब तक अहम दुखी मैं उस दुख का साक्षी नहीं बनूंगा तब तक मुझे दुख की प्राप्ति नहीं होगी तो न देवतात्मा गुण कर्म कर्म जो है वो जड़ है जड़ दुख कर्म दुख दे नहीं सकता है कर्म किसी आत्मा से प्रकाशित हो रहा है तो दुख हो रहा है और कर्म का फल में जो भोग रहा हूं क्योंकि मैं मैं मेरा शरीर आत्मा से प्रकाशित है इसलिए कर्म के सुख दुख को भोग रहा है इसलिए मुझे भी दुख सुख नहीं है न आत्मा गुण कर्म कर्म भी जड़ है शरीर भी जड़ है जल जल को दुख दे नहीं सकता है जल यदि जल सुख देगा सुख देगा दुख देगा तो वो आत्मा के प्रकाश से होगा आत्मा के प्रकाश के कारण ये कष्ट दे रहा है और आत्मा के प्रकाश के कारण मैं शरीर के कष्ट को अपना मान बैठा हूं जबकि मैं शरीर हुई ही नहीं इससे मैं को कष्ट पाऊ लोग, इसलिए मुझे कष्ट प्राप्त करने के कष्ट को अनुभव करने की जरूरत नहीं है न देवतात्मा गुण कर्म काल बोल काल तो ईश्वर की शक्ति है और मैं भी ईश्वर की शक्ति हूं इसलिए काल मुझे क्यों दुख देगा काल तो केवल गुणों में परिवर्तन करने वाली ईश्वर की एक शक्ति है और मैं एक चित शक्ति होकर के चित्त शक्ति होकर के मैं विराजमान हूं तो दोनों ही भगवान की शक्ति है विभिन्न शक्ति है इसलिए ये मुझे क्यों कष्ट देंगी और यदि कष्ट दे भी रही है तो ये आपस में कष्ट दे रही है इनके कष्ट देने से आत्मा को आश्रय पदार्थ को कभी भी दुख नहीं है जैसे मगर समुद्र के भीतर मछली को खा रहा है तो समुद्र को कोई दुख नहीं मगर भी समुद्र में है और मछली भी समुद्र में है समुद्र के एक अंश मगर मछली आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं परंतु ईश्वर के साथ में किसी का विरोध नहीं है ऐसे ही जो गोल जो काल है वह जीवात्मा को कष्ट प्रदान कर रहा है काल भी भगवान की शक्ति जीव भी भगवान की शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति, शक्ति, शक्ति के साथ में भले झगड़ा रही हो झगड़ा कर रही हो परंतु आत्मा तो मुक्त होकर के विराजमान है जो चेतन पदार्थ है जिसका मैं अंश हूं वह तो मुक्त होकर के विराजमान न देवतात्मा गुण कर्म काल मन परम कारण मामती इसलिए मुख्य कारण कौन है बोलिए मन है मन ने जब यह मान लिया कि दे ही मैं हूं मन की यह गलती मन का यह जो अभ्यास है विक्षेप अभ्यास गलती यही ही दुख का कारण यह मान जाए कि मन के कारण मैंने देह को आत्मा मान लिया देहात्म बुद्धि कर ली है इसमें मूल कारण मन है इसलिए अब इस मन को मैं देह के साथ में नहीं जोड़ूंगा इस मन को यह समझ करके मैं स्वीकार करूंगा कि श्री प्रभु ने यह मन मुझे दिया है अपने माधुर्य का स्मरण करने के लिए इसलिए शरीर का कब दुख होगा कब ठंड होगी कब गर्मी होगी इन सब चक्करों में समय बर्बाद न करके इस मन को भगवत सेवा में मिल रहा यह मन मेरे पास में बहुत बड़ा एक हथियार मुझे मिल गया है और इस साधन का सदुपयोग करते हुए मैं विराजमान अब मैंने जो परात्म निष्ठा ली है यह सन्यास ग्रहण किया है यह सन्यास बेश से भी कुछ नहीं होने वाला है सन्यास वेश केवल उपयोगी यह है कि इसके द्वारा एक वातावरण बन रहा है एक एटमोसफियर क्रिएट हो रहा है परंतु तो बेश धारण करने से मुझे कृष्ण मिल जाएंगे यह संभव नहीं एक आम सा आस्थाएं परात्म निष्ठा ये परात्म निष्ठा में स आस्थाओ सम्यक आस्थाओ इस परात्म निष्ठा में सम्यक प्रकार से स्थित हो करके उपासितम पूर्व तरह महर्षि भी पुराने महर्षियों ने भी इस संयास आश्रम को स्वीकार किया इस विरक्त बेश को संन्यासी लो, पुराने लोगों ने भी स्वीकार किया है उनकी देखा देखी मैंने भी ये बेश स्वीकार किया है परंतु ये बेश है, मेरे भजन करने में सहायक है तब तो इस बेश की उपयोगता था, था। कोई कृष्ण को प्राप्त कर लेगा ये संभव नहीं एक स्व आस्थाएं परात्मनिष्ठाम इस प्रकार परात्मनिष्ठाम स्व आस्थाओं सम्यक आस्थाओं उपास पूर्वतम महर्षि भी पुराने लोगों ने इसकी उपासना की थी अहम तरश दुरंत पारम तमह यह दुरंत पार जो संसार है इस संसार को मैं पार कर लूंगा क्या सन्यास वेश धारण करने से मैंने जो त्रिदंड धारण किया है ये दंड धारण करने से योगपट जो धारण किया है क्या इससे कृष्ण मिल जाएंगे बिलना मुकुंदांद्र निशेवया एवं एवं शब्द देकर के कह रहे हैं कि गोविंद के चरणों की सेवा करूंगा तब तो मुझे संसार पार होगा और सेवा नहीं करूंगा तो केवल करने से कुछ नहीं होगा। तो तो भक्ति ही मुख्य साधन है मैंने जो विवेक धारण किया ये विवेक भी मुख्य साधन नहीं कि भाई शरीर को कष्ट हो रहा है आत्मा को कष्ट नहीं हो रहा है मैं आत्मा हूं मैं शरीर नहीं हूं यह विवेक भी भक्ति में उपयोगी मात्र है पर इसके द्वारा मुझे मोक्ष की प्राप्ति कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी संसार तर जाएगा यह नहीं होगा यदि विवेक के द्वारा मैं संसार को तारने का प्रयास भी करूंगा तो एक न एक दिन फिर से अविवेक आकर के मुझे दबो चलेगा ठीक है कुछ देर के लिए दूर हो गया दोबारा आ जाए किसी ने कह दिया कि अरे ये तो रस्सी है सर्प थोड़ी है ठीक है उस समय अज्ञान दूर हो गया पर दोबारा भी झुटपुटे में कहीं अध में रस्सी के ऊपर पैर पड़ा तो फिर भी तो भ्रम हो सकता है संसार की पूर्ण निवृत्ति होगी कब बोले जब श्री राधा गोविंद देव के नाम का आश्रय ग्रहण किया जाएगा जब हरे कृष्ण मंत्र का आश्रय ग्रहण किया जाएगा नाम का आश्रय ग्रहण किया जाएगा तब जाकर के पूरी तरह से संसार की निवृत्ति होगी तो भक्ति आने पर यह बात अपने आप उत्पन्न हो जाएगी भक्ति आने पर जब कृष्ण में चित्त लग गया तो अन्य विषयों से चित्त अपने आप हट जाएगा और यह विवेक समय समय पर अपने आप उत्पन्न हो जाएंगे अब ज्ञान मार्ग में भक्ति मार्ग में यही अंतर ज्ञानी कहेगा पहले संसार को छोड़ो संसार में आसक्ति को छोड़ो विवेक धारण करो तब जाकर के तुमको सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन होगा पर भक्त कहेगा पहले नाम करो नाम करने पर जब प्रेम उत्पन्न हो जाएगा तो संसार से आसक्ति प्रेम अपने आप छोड़ा देगा तो प्रेम संसार से आसक्ति को छोड़ाए यह वैष्णवों का मत है पहले संसार छोड़ो और फिर ज्ञान प्राप्त करो यह ज्ञानियों का मत है। तो वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जन्यस वैराग्य भक्ति जो है वह ज्ञान और वैराग्य दोनों को उत्पन्न कर लेगी तो शांति रति उत्पन्न होने पर भाव भक्ति उत्पन्न होने पर सबसे पहले आई शांति शांति माने कष्ट को सहन करना जैसे तितिक्षु ब्राह्मण ने कक्ष को कष्ट को सहन किया फिर अभ्यर्थ कालत्व मेरा समय एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाए अभ्यर्थ काल हाय इतना समय व्यर्थ हो गया मेरा समय व्यर्थ नहीं जाए ये विचार करे क्योंकि दिन में सूर्य उदय होते हैं सांझ को सूर्य नष्ट छुप जाते हैं क्या करते हैं बोले प्रकाश कर जाते हैं जीवन दे जाते हैं बोले ना ना जीव मात्र की आयु को की पोटली बांध करके अपने संग में ले गए एक दिन गया सूर्य भगवान ने हरण कर लिया पंत कौन जीवों की आयु को हरण करके ले जाते हैं वो जो भजन नहीं कर रहे हैं उतनी आयु का तो हरण करके ले जाते हैं जिनमें हमने भजन किया वो भजन कभी भी नष्ट नहीं होता है वो भजन सर्वदा फल देने वाला ही होगा तो अब व्यर्थ काल देख दो आप काल व्यर्थ नहीं जाए फिर विरक्ति ही ये तो ताजू का पल्ला है जो पल्ला नीचे आएगा तो दूसरा पल्ला ऊंचा जाएगा यदि कृष्ण में प्रीति बढ़ेगी तो संसार से प्रीति ऊंची हो जाएगी और संसार में प्रीति बढ़ेगी जब तक बढ़ी हुई है तब तक कृष्ण प्रेम ऊंचा रहेगा तो वो पड़ना ऊंचा रहेगा तो विरक्ति वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा फिर मान शून्यता अभिमान शून्यता अपने आप एक जात रति भक्त में जिसमें अः रति भक्ति भाव भक्ति उत्पन्न हुई है उसमें मान शून्यता आ जाती है अभिमान शून्य हो जाता है आशाबंध उसको सदा ये आशा बनी रहती है कि किशोरी जी बड़ी कृपालु है, वे अधमजनों को भी अपनाती है आशाबंध आशा कि गुरु जी ने अब मेरी वहां पकड़ ली है वहां पकड़ ली है तो अब मुझे पार कर ही देंगे ये आशा और कंठा उत्कंठा हे गोविंद कब कृपा होगी कब कृपा होगी ये संसार मुझे बहुत हैरान कर रहा है अब कृपा करो कृपा करो कंठा फिर नाम गाने सना रुचि नाम गाने सना रुचि नाम में स्वाभाविक प्रीति और स्वाभाविक नाम उसकी जिह्वा के ऊपर अपने आप स्फुरित होंगे नामदान में सदा रुचि होगी साधन अवस्था में नाम लिया जाएगा प्रयासपूर्वक परंतु मृत्यु के समय जो जिह्वा के ऊपर नाम आएगा वो तब आएगा जब नाम कृपा करेंगे मृत्यु के समय जो कृष्ण नाम जिह्वा के ऊपर यदि आएगा तो वो कृपा का फल साधन अवस्था में तो हम साधन कर रहे हैं नाम का आश्रय करें परंतु ये प्रार्थना की जाए कि अंत नारायण स्मृति अंत में नारायण की स्मृति हमको प्राप्त हो तो सदा शब्द के द्वारा मृत्यु काल में भी रुचि की प्राप्ति तो हो जाए फिर आत आसक्ति गुणाक्षार श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन करने में साधक की स्वाभाविक रूप में आसक्ति हो प्रीतिथल बसत स्थले लीला स्थली शिवृंदावन धाम आदि में उनकी प्रीति हो तो जिसके हृदय में रति उत्पन्न हो जाती है उसके हृदय में धाम के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है प्रीति स्थल बसंत स्थले इत्यादि उन भावासी इत्यादि अनुभाव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं इत्यादि कहकर के वैष्णवों के साथ में बंध भाव एक एकादशी व्रत आदि ये और जितने भी साधन भक्ति में पहले जो चौसठ अंग बताए वे चौसठ अंग भी उसमें स्वाभाविक रूप में आ जाएंगे जाते भावानुकोरे जने जिसमें भाव भक्ति उत्पन्न हो गई है उसमें ये सारे गुण उत्पन्न हो जाएंगे तो जब भाव भक्ति के प्रारंभ में ये गुण है तब श्री विश्वानंदिनी ब्रिज गोपिका गण सदा स्मरण करती हूं कष्ट को सहन करके भी वे अभिचार करने के लिए तैयार हो जाएं इसमें कौन सी बड़ी बात है तो महाभार में कहा पहुंची हुई है तो जब प्रारंभ में ये स्थिति हो जाती है तो गोपियों में ये सारे लक्षण कहीं मिल जाएं तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है ये तो सहजीव नव प्रत्यंक यार चित ये नए प्रेम का अंकुर जिसके चित्त में उत्पन्न होगा प्राकृत खुव नहीं संसार संसार के के के कष्ट आते रहते हैं, जाते रहते हैं हैं जाते इन कष्टों के के आने जाने पर भी उसके मन में कभी क्षोभ नहीं होगा कोई चीज मिल गई तो आनंद नहीं नहीं मिली तो उसके लिए पछतावन है उसके हृदय में क्षोभ नहीं देगा श्री परीक्षित महाराज की भी ये दशा हुई परीक्षित महाराज कह रहे हैं तम मोपयात पृथियंत मोपयातम विप्र गंगा चेवी दृत कोकस को दशत्वलम गायक विष्णु गाथा तम मा उपयातम हे ब्रह्मो विप्रा गंगा च देवी हेशी श्री गंगा देवी मां उपयातम मैं आपकी शरण आज्ञा हूं ऐसा ऐसा पृथ्वी ऐसा आप लोग समझ जाओ ये समझ लो प्रतियंतु इस बात को जान जाओ कि मां उपियातम मैं आपकी शरणागत हो चुका हूं गंगा की देवी श्री गंगा देवी मेरे ऊपर कृपा करें ब्राह्मण लोग मेरे ऊपर कृपा करें विषय मैं अब श्री गोविंद में ही अपने चित्त को लगाए हुए हूं दिजो पर शिष्टा अब मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि शमी के ऋषि का भेजा हुआ शिंग ऋषि का भेजा हुआ शमी के पुत्र श्रृंगी उन श्रृंग बालक का भेजा हुआ श्रृंगि ऋषि का भेजा हुआ उपशिष्ट माने भेजा हुआ को तक्षकोवा कोई शाप ही तक्षक बन करके मेरे सामने आ रहा है मुझे इसकी चिंता नहीं है भाई नहीं है दशरथ वो आता है मुझे काटता है तो काट लेने दो गायक विष्णु तो का था आप लोगों से यही प्रार्थना है कि गायत्र विष्णु गाथा मेरे पास में जितना क्षण है उतने क्षण कृष्ण नाम मुझे सुना दो विष्णु गाथा मुझे श्रवण करा मेरे जितने जीवन के क्षण बचे हैं उनको कृष्ण नाम सुनाते हुए आप व्यतीत करो कृष्ण संबंध बिना काल नहीं आए कृष्ण के संबंध के बिना उस भक्तता का भाव भक्त में जो स्थिति हो गया है उसका समय नहीं जाता है तो नमन तो पेंशन नत्रता जला समग्रम हरे भक्त सुधोदय में ये वचन कही गई के बाद वाणी कृष्ण के गुणानुवाद का गायन करते हुए व्यतीत इतनी सुंदर बात के वाणी का प्रयोग कृष्ण गुणानुवाद में ही व्यतीत वाद विश्वता संसार की इधर उधर की चर्चा नहीं जो भी चर्चा है तो कृष्ण संबंधी वही चर्चा हो सत्संग में ही वाणी व्यतीत हो मन स्मरणता मन के द्वारा भगवान का स्मरण करें तनवाद कर्मेंद्रियों के द्वारा भगवान को प्रणाम करें अनुशम न परतु ऐसा करते हुए भी पूरे दिन रात कभी भी तृप्त न हो अनुशन सेवा निरंतर सेवा कर रहे हैं परंतु तृप्त न हो भक्ता उन भक्तों के नेत्रों से आशु निरंतर निरंतर बह रहे है। हैं समग्रम आयु और हरे इस प्रकार वे अपनी संपूर्ण आयु को हरि को ही समर्पित कर देते हैं भुक्ति मुक्ति भुक्ति सिद्धि इंद्रिया भार ऐसा जो भक्त है उसको भुक्ति सिद्धि इंद्री के विषय उसको अच्छे नहीं लगते हैं जैसे श्रीमदभागवत में कहा गया सुंदर श्री आदि भारत के विषय में कह रहे हैं यो दुस्तेजान दार सुन सुज्य जाहु युव मलवत उत्तम श्लोक लालसा कि श्री आद्य भरत महाराज ने कितनी चक्रवर्ती राज्य हैं कितना बड़ा पूरी पृथ्वी चक्रवर्ती पृथ्वी के राज्य राज्य हैं और वहां पर दुष्पेर दार पत्नी पुत्र ये सब अनुकूल पंत उनको त्याग करके वन में भजन करने के लिए चले गए आद्य भरत कि मैं जैसा आचरण करूँगा आचरण करेगी इसलिए पालन पालन किया और करने के बाद में अपनी शेष आयु में जो बहुत जल्दी युवा अवस्था में वो आप आए इसकी भी चिंता नहीं की युवा अवस्था में भी अपने कार्य को जल्दी से पूरा करके सुर्द राज्य सुर्द राज्य दार सुख इन सब का त्याग करके ये भी कैसे कोई घर संपतनाशी मूलमड़ा भय सन्यासी वाले नहीं है ये हृदय सबके सब परम पर प्रेम करने वाले सुंदर है आकर्षित है आकर्षित करने वाली हैं पंत जाहो युवै इतने पर भी संतोष नहीं हुआ युवै युवावस्था में ही इनका त्याग कर दिया सारा सुख है वो सुख भी हृदय को आकर्षित करने वाला है वो भी युवा अवस्था में ही इन्होंने त्याग कर दिया मलबत उत्तम श्लोक लाल सह पावन स्मरण करते हुए श्री चंद्रशेखर दास कहते बोले मल त्याग करके कोई पीछे मुड़ करके भी नहीं देखता है लोटा उठाकर के भागता उसको देखना भी पसंद नहीं करता परंतु तो मल की तरह से पूरे राज्य को श्री आद्य भरत ने त्याग कर दिया उसकी तरफ तरह के कहीं कोई आसक्ति नहीं उस त्यागे हुए के जरासी भी आसक्ति नहीं तो उसको त्याग करके जैसे कोई भागता है ऐसे ही पूरे राज्य धन कोश पत्नी पुत्र सबको श्री आदिभरत महाराज ने युवा रस्ता में ही मल की तरह से त्याग कर दिया और फिर उनकी कभी याद भी नहीं की जाऊ यो, यो मल वह मलवत शब्द घृणा में और विस्मृति में कहीं आसक्ति नहीं है अनासक्ति में इससे बढ़िया कोई दृष्टांत हो नहीं सकता है इसलिए श्री शुभदेव जी ने यह दृष्टांत दिया <laughs> अनासक्ति में सर्वोत्तम दृष्टांत है ये। तो युवावस्था में ही मल की तरह से इन्होंने एक गद्दी वस्तु की तरह से उसको त्याग दिया उसकी ओर कभी फिर उसका स्मरण नहीं किया क्या हुआ क्या नहीं हुआ कहा गया वो भार में जाए कहीं भी जाए <laughs> उत्तम श्लोक लाल साहब क्यों गोविंद की स्मरण करते तो बाबा बहुत कभी कम कभी मैंने इसको संकेत करते हुए दिखाते कैसे अनासक्ति में ये दृष्टान्त दिया है अनासक्ति को दृष्टान्त दिखाने में जो अवस्था में मल की तरह से सारे सुखों को त्याग करके चले और फिर उनका कभी स्मरण भी नहीं किया उत्तम श्लोक लाल हीन के माने है सर्वोत्तम खुद हैं सर्वोत्तम परंतु तो अपने आप को अत्यंत हीन करके माने सर्वोत्तम होने पर भी अपने आप को अत्यंत हीन करके माने ये भक्ति का जो भाव भक्ति है उस भाव भक्ति का एक गुण है भक्त वर्णन किया है पद्म पुराण के वचन है कि हरव रतिम बहन एशो नरेंद्र शिखाम कि ये जो राजा है ये राजा राजाओं में शिखामणी शिवमणि रूप राजा है परंतु तो हरव भक्ति ही बहन भगवान में इसकी ऐसी भक्ति लगी है भिक्षाम अटन अरेपोरे ये शत्रु के घर में जाकर के भिक्षा मांग रहा माने आसक्ति भी छोड़ दी शत्रु के घर में जाकर के भिक्षा मांग रहा है स्वपाक अपिबंदते और शूद्र की भी वंदना कर रहा है शूद्र की भी वंदना करते हुए और ये शत्रु से भी भिक्षा मांगते हुए डूल है जैसे श्री लाला बाबू ने श्री रंग जी के मंदिर को बनाने वाले जो सेठ थे उनके घर पे जाकर के भिक्षा जब तक मुकदमा चल रही थी परंतु तो अपने हृदय की गांठ को दूर करने के लिए श्री लालू शत्रु के घर पहुंच के और भिक्षा मांग रहे ये लालू बाबू के चैत्र में आता स्वपागम वहां पर बंदते स्वपाक भी बनना कर माने। और ये मन में विश्वास रखना चाहिए कि एक ने एक दिन कृष्ण अवश्य कृपा करेंगे कृपा करना चाहा होगा तो मुझे मनुष्य दे दिया कृपा करना चाहा होगा तभी तो मुझे कहीं भक्ति तो कही की महिमा थोड़ी सी मेरे हृदय में प्रेरणा जगाई कृपा करना चाहा होगा तभी मुझे किसी भक्त से घड़ाया कृपा करना चाहोगा तब उन भक्तों ने मुझे स्वीकार किया मेरे ऊपर अनुग्रह किया कृपा करना चाहोगा तो मैं भजन कर रहा हूं तो कृपा कभी कभी कभी मिलेगी जरूर कृपा का फल भी मुझे मिलेगा तो कृष्ण कृपा कर दृढ़ कौर मान जाने कृष्ण अवश्य कृपा करेंगे सनातन गोस्वामी जी के वचन है कितना प्रेमा श्रीवादि भक्त रप योग वैष्णव ज्ञानम् ज्ञानम वुकर्म वा कियो सज्जाप्यीना साधके सती हे गोपीजन वल्लभ हा हा मदाश नाम हे गोविंद हे गोपीजन वल्ल गोपी, गोपी माने गोप की जो प्रिया है उसका नाम हुआ गोपी माने कहीं दुर्लभ उसमें विराजमान है पर भाव विराजमान है गोपी कहने से ही पर सिद्ध हो गई कि किसी गोप की वो प्रिया है श्री राधारानी जन अनेक रूप धारण करके अनेक गोपियों का रूप धारण करके अपने आप को प्रकट कर रही है गोपी होते हुए भी अनेक रूप धारण करके अनेक प्रकार से श्याम सुंदर की सेवा करना चाहती हैं तो गोपी जन का अर्थ हुआ राधा रानी जन माने अनेक अने रूप धारण करके अनेक देह धारण करके जो कृष्ण की सेवा करना चाहें उनका नाम हुआ गोपी जन मानी श्री राधिका उन राधिका के बल्लभ अर्थात श्री श्याम सुंदर गोपी के विषय यदि कृष्ण की वे व्यवहार में पर किया भाव दुर्लभता नहीं होती तो गोपी कहने की जरूरत नहीं तो गोपी कहने से बल्लभ करने का भाव अपने आप आ गया परंतु तो बल्लभ कहने से अपने आप ये भाव दो रहा है कि वहां पर दुर्लभता और निष्कारण प्रेम है इसको दिखाने के लिए गोपीजन बल्लभ इस शब्द का प्रयोग हुआ है वहां पर बिराग तो हे गोपीजन बल्लभ हे श्री राधिका बल्लभ राधिकाकांत व्यथ हाहा मदाशैम आप कभी कभी कभी न कभी मेरे ऊपर कृपा करेंगे ये आशा मेरे हृदय में ऐसी बैठ गई है कि ये मुझे बार-बार दुख देती है यद्यपि मैं जानता हूं कि न प्रेमा मुझ में प्रेम नहीं न श्रवण भक्ते रपि मुझ में श्रवण कीर्तन स्मरण नर्धा भक्ति ये भी नहीं है श्रवण आदि कहकर नर्धा भक्त नर्धा भक्ति भी मैं नहीं करता योगोत् अपने प्राप्त साधनों का जीवन के लक्ष्य के लिए उपयोग कर लेना इसका नाम है योग मुझ में योग भी नहीं है वह कृष्ण सुखार्थ चेष्टा ये वैष्णव का मुख्य लक्षण है परंतु ये लक्षण भी मुझमें नहीं है मेरी चेष्टाएं भी आपके सुख के लिए नहीं न ज्ञानों जहां अनेकता सहिष्णु एक ज्ञान है ऐसा भी मुझ में नहीं है वेद सहकृत अभेद ज्ञान या भी मुझ में नहीं है अर्थात एक पदार्थ है उसमें शक्ति है शक्ति के कारण जीव जगत वैकुंठ ये सब प्रकट हो रहा है तो भेद सहित जहां अभेद ज्ञान हो उसका नाम है ज्ञान और जहां भेद रहित एक वस्तु का ज्ञान हो उसका नाम है विज्ञान ज्ञान में विज्ञान में ही अंतर ज्ञान में एक वस्तु का बोध है परंतु उसके साथ साथ भेद का भी बोध है परंतु विज्ञान में अनेक वस्तुओं का बोध है ही नहीं वहां पर केवल ब्रह्म का ही दर्शन हो रहा है उसका नाम है विज्ञान तो भेद सहित अभेद ज्ञान उसका नाम है अभेद प्रतीति, इसका नाम है ज्ञान और अभेद पूर्वक अभेद प्रती भेद रहित अभेद प्रतीति, इसका नाम है विज्ञान तो मुझ में ज्ञान भी नहीं शुष्क कर्म मुझ में शुष्क कर्म भी नहीं है मुझमें सज जाति भी नहीं है उच्च कुल में जन्म हो ऐसा भी कहीं नहीं है साधिक परंतु मैंने आपकी साधना की है और आप कैसे हो हीन अर्थ से भी अधिक प्रदान करने वाले मैं तो आपको दे रहा हूं तुच्छ वस्तु और आप मुझे मेरे द्वारा दी गई वस्तु से कहीं अधिक श्रेष्ठ वस्तु दे रहे हो तथा दुमुला सती। फिर भी मेरे जिसकी जड़ कमी नहीं कटी हुई है ऐसी जो आशा है वो आशा जरूर मुझे विराजमान है ये आशा ही मुझे बार बार व्याकुल करती है तो समा है सदा लालसा प्रधान ये समत्कंठा जो है वो लालसा प्रधान होकर के विराजमान है बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय नेता हरि गो गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारम हरि गोविंद जय राधारमण हरि गोविंद जय मृताय गौर हरी गो जय जय श्राधेश